श्री परमात्म नम श्रीमदवदीता महात्म्य एकत्र देवी पुत्र गीतो देवी देव पुत्र मंत्रस्थ क्येक तस्य देवस्य सेवा गीता शास्त्रमिदं गीताशास्त्र पुण्य य पठे प्रहत कुम विष्णो पदम वो वैशोकर्जि गीतायनशील प्राणायां पर नी पापानि जन्मा कृतानि च मल निमोचनम पुंसा जल स्ना दिने दिने सक्रीदीता स्नान संसार मलनाशनम गीता सुगीता कर्तव्या की मनई शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभ मुख पद्मािता भारतमृत सर्वस्व विष्णुवक्निश्रित गीता गंगोदकं गंगोदकन विद्य सर्वोपनिषद गाव दोग गोपालंदन पार्थो वसुर्भोक्ता दुग्धम गीता मृत महत भगवान श्री कृष्ण द्वारा गीता के अठारहवी अध्याय में बताये गयी गीता की महिमा या यह इम पर गुहम मद भक्ति स्वभिधा भक्ति मामे पर संशयः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 या इमं धर्मं अध्यम धर्मम संवाद ज्ञान यज्ञ श्लोकार जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों की संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होंगा ऐसा मेरा मत है श्रद्धा वन सुणु याद यो नर सोपि मुक्त सुभाल लो लोकान जो मनुष्य श्रद्धा युक्त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 कंस कंसचाड़ूरमर्दनम देव की परमांदम कृष्ण वंदे जगदुरु ओ श्री परमात्म नम अथ प्रथमोध्याय धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुक्षेत्रे यु यु माम काह धर्म क्षेत्र कुे समूयुत्व मांडवास्जय अन्वय की शुद्धा संजय संजय धर्म क्षेत्र धर्म भूमि कुरुक्षेत्री कुरुक्षेत्र में समवेता एकत्रित युत्सव युद्ध की इच्छा वाली मामका मेरे च और एव ही पांडवा पांडु के पुत्रों ने क्या किया कि अकियावाच दृष्टवा तो पांडवानेकूढ़ दुर्योधन तरा आचार्य मुपसंगम्य राजनमब्रवीत दृष्वा तो पांडवानीकूढ़ दुर्योधन तदा आचार्य उपसंगम्य राजनमी तदा उस समय राजा राजा दुर्योधन दुर्योधन ने दुर्योधने व्यूहचनायुक्त पांडवानीकम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 ोढ़ द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येणीमता पदछेद पश्यता पांडुपुत्राण आचार्य महती व्योढ़ा द्रुपदपुत्रेण तव धीमता अन्वय शुद्धार्थ आचार्य हे आचार्य तौ तो आपकी धीमता बुद्धिमान शिष्य शिष्य द्रुपद पुत्रे द्रुपद पुत्र धृष्ट द्वारा विउधाम, व्यूढ़ खड़ी की हुई पांडुपुत्रा नाम पांडु पुत्रों की ऐम इस महतिम बड़ी भारी चमुम सेना को पश्य देखिए भीमार्जुन समायुधी युयुधानो अरा महेवासाजुन सामुधी अतरा महे भीमार्जुन समायुधी सहयुधि युयु विराट महारथः दृष्ट केतुश्च कीताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः पडच्छेदः दृष्ट केतुः केकीताना काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजितकुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामुश्च विक्रांत सौ द्रौपदेद सौभद्र द्रौपदे महारथ अनवय एवं शब्दार्थ अत्र इस सेना में महेश्वासाह बड़े बड़े धनुषों वाले च तथा युद्धि युद्ध में भीमार्जुन समाह भीम और अर्जुन के समान सुराह सुरवीर युधान सातकी च और विराट विराट चहारथी द्रुपद च और चेकितान चेकितान च तथा वीर्यवान चाह काशीराज बलवान्शीराज काजित कुंती भोज चा, और नुंगव मनुष्यों में श्रेष्ठ शिक्रांत शैव्य, शैव्य, पराक्रमी युधामु युधामु चा तथा, वीर्यवान, बलवान उत्तमोजा उत्तमोजा तो भद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदिया द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सर्वे एव सभी महारथी सन्ती है अस्माको तो विशिष्टा तानी बोध द्विजोत्तम नायकामम अस्माक विशिष्ट द्विजोत्तम नायका द्विजोत्तम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 मम मेरी सैन्य सेना के जो जो नायका सेनापति हैं तान उनको ब्रवी में बतलाता हूँ भवान भीष्म करणच सौमदतिथ पदछेद कर्ण चीप चमृतिजय अश्वत्थम करण सोमदत्ति तथा अन्वय एव, एव श भाव आप दोड़ाचार्य और भीष्म पितामह भीष्म भी तथा कर्ण कर्ण च और समितिजय संग्राम विजयी कृप कृपाचार्य तथा, तथा, वैसे एवं अस्वत्था अस्वत विकर्ण विकर्ण च और सोमदत्ती सोमदत्त का पुत्र भूरी सवाह अन्य बहुवा शूरा मदर्थे त्यक्त ना शस्त्र प्रहला सर्वे युद्ध विशारदा परीद अन्य बहुवा शूरा मदर्थे त्यक्त ना शस्त्र प्रहला सर्वे युद्ध विशारदा अनवय एवं शुद्धार्थ अन्य और ची मदर थे मेरे लिए त्यक्त जीविता जीवन की आशा त्याग देने वाली बहव बहुत से शुरा शुर नाना शस्त्र प्रहराह अनेक प्रकार के शस्त्रो से सुसज्जित और सर्वे सबके सब युद्ध विशाल युद्ध में चतुर संति है अपर्याप्तम तद अस्माक बलम भीषमाक्षित भी में तेषा बलम भीक्षित तत् अस्माकम् तु इदम् भी अन्वय एवं शुद्धा भीरक्षित भीष्मितामह द्वारा रक्षित अस्माकम् हमारी तत् वह बलम सेना अपर्याप्तम सब प्रकार से अजय है तू और भीमा भी रक्षितम भीम द्वारा रक्षित शाम इन लोगों की इदम यह बलम सेना पर्याप्तम जीतने में सुगम है अने सुवे यथाभागम भवन्तः भवन्तः सर्वे अवस्थिता, सर्वे सर्वभागि अन्वय क्यों श्रद्धा इसलिए सब सर्वेश मोर्चो पर यथा भागम अपनी अपनी जगह अवस्थिता स्थित रहते हुए आप लोग सर्वे एव सभी ही निसंदेह भीष्म भिस्म पितामह की अभिरक्षंतु सब ओर से रक्षा करें तस्य सिंहनादं तर्ष कुृद पिता सिंहनाद विनद्योच्च शखम दतापवादीदनयन हर्षम सिंहनादं विनद्य उच्च शंखम दध्मो प्रतापवान अन्वय एवं शब्दार्थ कुरु वृद्ध कौरवों में वृद्ध प्रतापवान बड़े प्रतापी पितामह पितामह भीष्म दुर्योधन के हृदय में हर्षम हर्ष संजनयन उत्पन्न करते हुए उच्च उच्च स्वर से सिंहनादम सिंह की दहाड़ के समान विनद्य गरज शंखम शंख शो बजाया तत शंखा सेवा नोमुखा सहसैवाभ्य हनयत स शब्द सुमूलोभवत पदच्छेद ततः पदछेद गोमुखा सहसा एवं अभ्य स शब्द तुमूल अभवत् अन्वय एवं शब्द तत इसके पश्चात शखा शख संख च और भैर्य नगारे तथा परवानक गोमुखा ढोल मृदंग और नरसिंह आदि बाजे सहसा एक साथ एव ही अभ्यंत बज उठे उनका सह वह शब्द शब्द तुम्हलह बड़ा भयंकर अभवत् हुआ ततः श्वेतरहैरुक् महती सितो। दिव्यो पांडव दिव्य शंख प्रद्मेद तत श्वेत युक्त महती स्यंद स्थितौ माधव पांडव चिव्य शख प्रदधमत अन्वय शत इसके अनंतर श्वेत सफेद हये घोड़ों से युक्ते युक्त महती उत्तम रथ में स्थितौ बैठे हुए माधव श्री कृष्ण महाराज च और पांडव अर्जुन ने एव भी दिव्य अलौकिक शंख शंख प्रदु बजाए पांचजन्यम ऋषि केशो ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय दधो महाशंखम ृकोदर पांचन्यम ऋषि केश देवदन ओंड्रम दहांखीदर अन्वय एवं शब्दाथषिकेश् महाराज ने पांचजन्यम पांचन्य नामक धनंजय अर्जुन ने देवदत्तम देवदत्त नामक और भीमकर्मा भयानक कर्म वाली वृकोदर भीमसेन ने पौंड्रम पौंड्र नामक महाशंखम महाशंख दध्मो बजाया अनंत विजयम राजा उनके पुत्रो युद्धि नकुल सह सुघोषमणिपुष्पक अनुत्रुधिषि नकुल सहविष्पक अन्वय एवं राजा युधिषि युधिष्ठिर ने अनंत विजयम अनंत विजय देव, नामक और नकुल नकुलकुल तथा सहदेव सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पको सुघोष और मणि मणिपुष्पक नामक शंख बजाए पराजितः स श्रीखंडी महारथ ध्युम विराटिद्वास्युम विराट सा द्रुपो द्रौपदे पृथ्वी पते सौभद्रच महाबाद पृथक पृथक पदच्छेद द्रुपद् द्रौपदे पृथ्वीपते सौभद्र च महाबा शंखा दध्म पृथक पृथक श्य काशीराज च और महारथी शिखंडी शिखंडी एवं धृष्ट्युमन तथा विराट राजा विराट च और सत्यकी सात्यकी, सात्यकी द्रुप राजा द्रुपद च एवं द्रौपदे द्रौपदी के पांचों पुत्र च और महाबाहु बड़ी भुजा वाले सौभद्र सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने पृथ्वीपति हे राजन सब ओर से पृथक पृथक अलग अलग शंखान शंख दुह बजाई सघोषोधार्त राष्ट्र हृदया न्यदारियत नभस् पृथ्वी चूमूलो व्यनुनादयन सह घोष धातराष्ट्राण व्यदारियत नभ च पृथ्वी चुमूलुनादयन अन्वय शब्दार्थ उसल भयानक घोष शब्दने नभ आकाश च और पृथ्वीम पृथ्वी को भी भीन गुंजाते हुए धारत राष्ट्र धारत राष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदया हृदय व्यदारियत विदीर्ण कर दिए श्रेनुद्यम प्रवृत्ते धनुद्यम्य पांडव ऋषिेशवाच सनभ मध्ये रेच्युत छेद सैन्य उभर मध्ये रथम स्थापय में अच्युत महीपति इसके बाद अनुय ध्वज पांडव अर्जुन ने व्यवस्थितान मोर्चा बांधकर कर डटे हुए धातराष्ट्र धृतराष्ट्र संबंधियों को दृष्टवा देखकर सदा उस शस्त्र सम्पाते शस्त्र चलने की तैयारी के प्रवृत्ति समय धनु धनुष उद्यम में उठाकर ऋषिकेशम ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ऐसी इदम यह वाक्यम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 थिताया सहस मुद्यमेंदानीक्षे अहम योधु काम अवस्थिता कया सह अस्मिन् रणसमुद्यमे अन्वय शुद्धा य जब तक की अहम मैं अवस्थितान युद्ध क्षेत्र में डटे हुए योद्धा कामान युद्ध के अभिलाषी के इन विपक्षी योद्धाओं को निरीक्षे पहली प्रकार देख लूं कि अश्विन इस रण समुद्र में युद्ध रूप व्यापार में माया मुझे कह किन किन के सह साथ योद्धवयम युद्ध करना योग्य है तब तक उसे खड़ा रखिए योत्मा हम यह समागता धार्त राष्ट्र युद्धे प्रिय चिकित्सव पदक्षेद योच्यम अवेक्षेअ सगता धातराष्ट्रे युद्धेसव अन्वय शब्दा दुर्बुद्धे दुर्बुद्धि धातुराष्ट्र दुर्योधन का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 संजय उच्चेद मध्ये स्थापय रथोत्तम समवेतान समवेतान कुरु कुरु भारत हे धृतराष्ट्र गुडा के सैन अर्जुन द्वारा एवं इस प्रकार उश महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने उभयो दोनों दो सेनाओं की मध्य बीच में भीष्मतः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 जुटे हुए इन कुरुन को पश्य देख सितान पार्थ पितृन नहां भ्रातृन अन् पौत्रा सखी तथा पदछेद तत्र पार्थ श्य स्थिता महाला पौत्रा सखीं तथा तथा स्वुरांसुहृद उभयो उभयो अपि इसके बाद तत्र उन दोनों एव एवं सेनो सेनाओं में स्थितान स्थित ताऊ पितृचाचों को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 को भी देखा सुहृद सुपश्यन्ीक्ष्य स कौंतेय सर्वान् बंधूनता कौंतेय सर्वान बधुन अवस्थिता उपस्थित सर्वान संपूर्ण बंधुन बंधुओं को समीक्ष देखकर सह वे कौनते यह पुत्र अर्जुन पर अत्यंत कृपया करुणा से आविष्ट होकर विश्चिदन शोक करते हुए इदम यह वचन अग्रवी बोले अर्जुन उवाच दृष्टवेमम स्वजनम कृष्ण योयुशम समुपस्थितम परच्छेद दृष्ट्वा इमम स्वजनम कृष्ण योयुशम समुपस्थितम तेदन्ति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरेमे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 युजुस्म युद्ध के अभिलाषी इम इसम स्वजन समुदाय को दृष्टवा देखकर मम मेरे गात्राणी अंगी शिथिल हुए जा रहे हैं च और मुखम मुख परिशुष्यति सुखा जा रहा है तथा मेरे शरीरे शरीर में कंपो एवं रोम रोमांच जायते हो रहा है गणसते हस्ता पिदेहते नक्नोम्यवस्था गांडिव संसते हस्ता नक्नोमी अवस्था ग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 अवस्था खड़ा रहने को न नक्नोमी समर्थ नहीं हूँ निमित्ता पश्या विपरीता पश्या हाथ स्वजन निमित्तानि च पश्यामि विपरितानि विपरीता न श्रेय अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे अन्वय शुद्धाशव हे केशव मैं, मैं निमित्तापरीतापरी पश्यामि देख रहा हूँ तथा आहवे युद्ध में स्वजन समुदाय को हवा मारकर श्रेय कल्याण ची नुपश्यामी देखता न काे विजय कृष्ण ना, ना राज्यम सुखा च किम राज्य गोविंद किंभगैर्जीवन वा अरछेद न काे विजय कृष्ण न सुखा न राज्यन गोविंद जीवितन वृद्धाथ कृष्ण हे कृष्ण मैं न तो विजय विजय कांछे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 अथवा ऐसे भो भोगों से और जीवितन जीवन से भी किम क्या लाभ है कैसा कांचित नो राज्य भोगा सुखा च इमेव स्थिता युद्धे प्राणस्तना चरछेद एताम अर्थे का नोगा सुखा चेइमे अवस्थिता युद्धे प्राण त्यक्तना चन्वय हमें नमे जिनके अर्थे लिए राज्य राज्य भोगा भोग च और सुखानी सुखादि कांक्षित अभिष्ट हैं, ते वे ही इमें ये सब धनानी धन च और प्राणान जीवन की आशा को त्यक्त त्याग कर युद्धे युद्ध में अवस्थिता खड़े हैं आचार्य पितर पुत्रा तथा च पितामह मतुला शसुरा पौत्रा श्यालाबंधि तथा आचार्य पितर पुत्र पिताम मतुला ससुरा पौत्र श्यालाबंधि तथा अन्वय एवं शब्दार्थ आचार्या गुरुजन पितर ताऊचाचे पुत्र लड़के च और तथा एव उसी प्रकार पितामह दादे मातुलासुरा ससुर पौत्रा पोत्र, श्याला, साले तथा तथा और भी संबंधी लोग हैं। संबी है एक हामी घन तो मधुसूदन अको किम नु महीेदा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 लिए भी मैंता इन सबको अंतुम मारना न नहीं इच्छा चाहता फिर महीकृति पृथ्वी के लिए तो नूकि कहना ही क्या है निहत्याधातराष्टान का प्रीति या जनार्दना पापमेवाश्रिएदस्मा हेतायिन पदछेद निहत्य धातराष्ट्र न काीति सैजनादन पापमे आश्रिएद आततायिन नन्वय एव श जनादन हे जनार्दन राष्ट्रान धारत राष्ट्र के पुत्रों को निहत्य का क्या प्रीति प्रसन्नता होगी एतान इन इनताइन आतताइयों को हत्वा मारकर तो असमान हमें पापम, पाप एव आश्रयी लगेगा तस्मा स्वजनम हत्वा स्वजनमि कथम हवा सुखिन तस्मात् न तस्मा अर् वह हंत धातरास््रांशवान् स्वजनम ही कथम हवा सुखिना स्याम माधव अन्वय एवं शब्दाथ तस्त अत माधव हे माधव स्वबांधवान अपने ही बांधव धातराष्ट्रान धृत राष्ट्र के पुत्रों को हंतुम मारने के लिए हम न वराह योग्य नहीं है कि क्योंकि स्वजनम अपने ही कुटुंब को हत्वा हथ्वा हम कथम कैसे सुखी न सुखी श्याम होंगे यद्यपेटे न पश्य लोभो पात चेत सूल क्षयृतम दोषम मित्र मित्रद्रोहे पातकेद यद्यपि एक न पश्य लोहोपहत चेत स हुल छत दोषं मित्रद्रोहे पातक कथम न गेयस्मा पापादस्मर्तिल दोषम् दोष प्रपश्यार्दन पदछेद कथम न जेयम अस्मात् पापा अस्मत निवर्ति कुल छय दो जनादनाव शुद्धा यद्यपि यद्यपि लोभो पहत चेतसः लोभ से भ्रष्टचित्त हुए एते। ये लोभ कुल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 प्रश्चित भी जानने वाले अस्माभि हम लोगों को अस्मात इस पापात पाप से निवर्तित तुम हटने के लिए कथम क्यों न नहीं गेयम विचार करना चाहिए कुल छय प्रणस्यंती कुल धर्म सनातना धर्मे नष्ट कुल धर्मे नुलम कृष्ण अभी अन्वय एवं शब्दीनातन सनातन कुल धर्म कुल धर्म प्रश्यंती नष्ट हो जाती हैं धर्मी धर्म के नष्टे नाश हो जाने पर कृष्णम संपूर्ण कुलम कुल में अधर्म मे अधी अभिभवती बहुत फैल जाता है अधर्मा अभी भवात कृष्ण प्रदूष्यंती कुल स्त्री स्त्री सु दुष्टा सुवर्षणेय जायते वर्ण शंकरेद अधर्मा भी भवात कृष्ण प्रदुष्यंती कुलस्त्रियः स्त्रियी सुष्टा सुवर्षणेय जायते वर्ण शंकर अन्वय एवं शुद्धार्थ कृष्ण हे कृष्ण अधर्मा भवात पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल कुल की स्त्रिया प्रदूष्यंती अत्यं दूषित हो जाती हैं और वार्षनें, हे स्त्रियों के दुष्टासु दूषित हो जाने पर वर्ण संकर वर्ण संकर जायते उत्पन्न होता है संकरो नरका य नरकाय वर्ण शकर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 इनके पितर पितर लोग ही भी पतंती अधोगति को प्राप्त होते हैं। दो सही रेत कुलघ्ना वर्ण शकर कार्यंते जाति धर्म कुल धर्म शाश्वत पदछेद दो सही एत कुनाम वर्ण संकर, कार संकर, कार संकर कारक उत्त जाकर वर्णसंकर कारक दोष दोषो से उल्लघना दो नाम कुल घातियों की शाश्वता सनातन कुल, धर्मा, कुल धर्म कुल धर्म च और जाति जातिधर्मा जाति धर्म उत्साह नष्ट हो जाते हैं उत्सन्न कुल धर्म मनुष्याण जनार्दन नर के नियम वा सो भवीनु उत्सन्न कुल धर्म मनुष्याण जनादन नर के अनियतम वास अनुशुश्रु अन्वय एवं शुद्धार्थ जनादन हे जनार्दन उत्सन्न कुल धर्मा जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है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 अहो कर्तुं अहोत्पिता अहो बत महत्प व्यवसिताजुख लोभन खंत स्वजन अहो आ, बत, शोक वयम हम लोग बुद्धिमान होकर भी महत महान पापम पाप करने को व्यवस्थिता तैयार हो गए यत जो राज्य सुख लोभिन राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम स्वजनों को मारने के लिए उद्यता उद्यत हो गए हैं यदि प्रतिकारम प्रतीकार शस्त्रम शस्त्र पा धातराष्ट्रणे हन्यो तनमे क्षेम तरम पद छेद यदि अप्रतिकारम मतिकम शस्त्रम शस्त्र पाड़ धारतराष्ट्राहड़े हन्यो तत्में भवे अन्वय मुज अशस्त्र शस्त्रहित एवं अप्रतिकारम सामना न करने वाले को शस्त्र पाड़ शस्त्र हाथ में लिए हुए धारतराष्ट्राह धृतराष्ट्र के पुत्र रड़ी पुत्रण में अन्यों मार डाले तो तत वह मारना भी मैं क्षेम तर कल्याण कारक भवित होगा संजय मुक्त अर्जुन संखे रथोपस्थ उपाविशत उपाविशदापुम शोक संव मनस परेद उत्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थे उपाविशत विसृज्य सोक संविघ्न मनस अन्वय एवं शब्द संख्ये रणभूमि में शोक संविघ्न मनस शोक से उद्विघ्न मनवाला अर्जुन अर्जुन एवं इस प्रकार उक्ता कहकर कर सुर सहित चापम धनुष को विसृज त्यागकर कर रथ के पिछले भाग में उपाविशद बैठ गया ओ तस्थी श्रीमद भगवत गीतासु उपनिष योगशास्त्रे ब्रह्मीद्याजुन संवादर्जुन विषादनाम रनोध्याय